ब्रह्म सूत्र के चतुर्थ अध्याय के चतुर्थ पाद के प्रथम अधिकरण का विचार हम लोग कर रहे हैं इस अधिकरण में मुक्त अवस्था में आत्मा का क्या स्वरूप होता है किस रूप से मुक्त पुरुष रहता है इसकी चर्चा हो रही है, तो इसके लिए विषय बनाया गया, एवं गयामेष एव संप्रसाद अस्मा शरीर समुत्था परमज्योतिपसंपद्य स्वयं स अभिष्प्यते सुरुष यह जो प्रजापति विद्या का वाक्य है इसमें बताया गया अभिनिष्पत्ति मोक्ष का स्वरूप है परम ज्योति रूप से अभिनिष्पत्ति तो ये जो अभिनिष्पत्ति शब्द का प्रयोग है इसको लेकर के और मुक्ति में भी जैसे कर्म का फल स्वर्ग है ऐसे ज्ञान फलत्व का व्यवहार होता है ज्ञान का फल है मुक्ति बताया जाता है तो ज्ञान फल रूपा होने के कारण अभिनिष्पत्ति वह होनी चाहिए आगंतुक किसी न किसी स्वर्गादि में जैसे इंद्रादि देवता का रूप धारण करके कर्मी रहता है कर्मफल भोगावस्था में ऐसे ज्ञानी को ज्ञान का फल मुक्ति मिल गई तो मुक्ति अवस्था में ज्ञानी किसी न किसी आगंतुक रूप से युक्त होकर के रहता है स्वर्गादि के तरह मुक्ति भी फल होने के कारण मानना चाहिए कि साधन के अनंतर आने वाला प्राप्त होने वाला मुक्ति रूपी जो फल है वह आगंतुक है और अभिनिष्पत्ति शब्द भी बताता है उत्पत्ति को इस प्रकार का पूर्व पक्ष प्राप्त होने पर संपद्य आविर्भाव स्वेन शब्दात इससे बताया गया कि शरीर त्रय से समुत्थान रूप तव पदार्थ शोधन पूर्वक ज्योति शब्दित ब्रह्म का उपसंपत्ति शब्दित साक्षात्कार करके संपद्य का है ब्रह्म का अनुभव करके जो अभिनिष्पत्ति हो रही है वह यानी ज्ञान का फल जो प्राप्त हो रहा है वह स्वरूप ही है आत्मा का केवल आत्म रूप से रहता है वो क्योंकि वहां पर आत्मा के वाचक स्वेन शब्द का प्रयोग है कि जो अभि निष्पे के कर्ता के रूप में बताया जा रहा है यह अभिनिष्पद्यते स उत्तम पुरुष और किस रूप से अभिनिष्पन्न हो रहा है अभिनिष्पत्ति हो रही है तो स्वयं रूप है न उसमें स्वेन शब्द का अर्थ है आत्मा तो आत्म रूप से अभिनिष्पत्ति बताई जा रही है तो आत्मरूप से अभिनिष्पत्ति तो आत्मा तो नित्य है उसे श्रुति न जायते वा व्यपस्त इत्यादि से जन्म मरण से विनिर्मुक्त बता रही है रहित बता रही है तो जन्म मरण आदि से रहित तो जो आत्म स्वरूप निर्विकार उसी रूप से अवस्थित होता है जो परम शब्दित ब्रह्म का आत्म रूप से अनुभव करता है वह उसका वास्तविक जो स्वरूप है ब्रह्म उस रूप से अवस्थित होता है इसलिए अभिनिष्पत्ति शब्द का अर्थ ये उत्पत्ति नहीं अपितु ब्रह्म रूपता के अज्ञान की निवृत्ति ये है और उसको लेकर के फलत्व व्यवहार भी है अभी तक अनादि अनिर्वचनीय अविद्याशब्दी तो ब्रह्म रूपता का अज्ञान था वह अज्ञान निवृत्त हुआ ये मात्र स्वेन रूपेन अभिनिष्पद्य से बताया जा रहा है ज्ञान निवृत्त होने पर स्वस्वरूप से ही वह अवस्थित है और जब तक अज्ञान तथा अज्ञान का कार्य था तब तक ये जो त्रिगुणात्मिका प्रकृति तथा त्रिगुणात्मिका प्रकृति का परिणाम रूप स्थूल शरीर सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर है इसी में वो अवस्थित था इसी रूप से अवस्थित था और जैसे ही समूल अध्यास निवृत्त हुआ तो प्राकृत कार्यक्रम संघात और प्रकृति रूप अज्ञान से हो गया आत्मभाव निवृत्त तो फिर जो आत्मा है उसी में आत्मपना रहेगा तो वास्तविक रूप से आत्मा है ब्रह्म ही क्योंकि श्रुति स आत्मा तत्वसी श्वेत केतो इत्यादि आत्मा बता रही है उसे और केनोपनिषद भी सम्यक ज्ञान का फल उपसंपत्ति है सम्यक ज्ञान और उसका फल बता रही है अमृतत्व में ही बिंदते अमृतत्व किस रूप से तो स्वात्म आत्मना आत्म रूप से अमृतत्व की प्राप्ति होती है एक स्वाभाविक जो अमृतत्व है वह सम्यक ज्ञान से अभिव्यक्त होता है और ज्ञान क्या करता है वो तो अविद्या समूल अध्यास को निवृत्त करता है जो उत्पन्न हुआ शब्द ज्ञान है विचारितो तत्वशादी वाक्यों से उत्पन्न हुआ अहम ब्रह्मास्मी इत्याकारक साक्षात्कार है वह अविद्या को निवृत्त करता है निवृत्ति को कहा जा रहा है स्वयं रूपेण अभिनिस्पत शब्द से उपसंपत्ति शब्दित तो ब्रह्म साक्षात्कार का वो फल है इसलिए वो मुक्ति अवस्था में केवल जो आत्मा का वास्तविक स्वरूप है उसका आविर्भाव यानी अभिव्यक्ति होती है और जो अभिव्यक्त स्वरूप है अविद्या अविध्यावस्था में अवरूत तथा अध्यास तथा अध्यास के कार्य अज्ञान से वह आविर्भूत हुआ यानी अभिव्यक्त हुआ उस अभिव्यक्त रूप से रहता है और ब्रह्म रूप बद्धावस्था में भी है लेकिन वह अभिभूत है अविर्भूत नहीं है अभिभूत है इस प्रकार ये प्रथम सूत्र के द्वारा बताया गया तो द्वितीय सूत्र में ये बताया जा रहा है कि जो एक आशंका हुई स्वरूप तो पूर्व मुक्ति से पहले भी है हमेशा है स्वाभाविक है वो तो फिर स्वरूप से अवस्थान तो जीव का बद्ध अवस्था में भी है मुक्त अवस्था में भी है अंतर क्या पड़ा दोनों में ये जो प्रश्न है इसका उत्तर देते हुए द्वितीय श्लोक में कहा गया मुक्त प्रतिज्ञात् मुक, मुक्त जो होता है वह अपने निर्विशेष स्वरूप से ही मात्र अवस्थित होता है और जो बद्ध है दो अवस्था है जीव की बद्ध अवस्था मुक्त अवस्था तो बद्ध जो जीव है बद्ध अवस्थापन्न वह ब्रह्मरूप होता हुआ भी ब्रह्म रूप से अभिव्यक्त नहीं रहता वह ब्रह्म भाव उसका अभिभूत होता है और फिर अहंता प्रकृति तथा प्राकृतिक कार्यक्रम संघात में से जिसको अपना आलमन बनाती है उस रूप से उसे बद्धावस्था में अवस्थित माना जाता है मनुष्यत्वादी विशेषताओं से युक्त होकर के बद्धावस्था में जीव रहता है और जब तक ये बद्धावस्था है तब तक मनुष्यत्वादी विशेषताओं में से चौरासी लाख प्रकार के कार्यक्रम संघातगत जो मनुष्यत्वादी विशेषताएं हैं उन विशेषताओं से युक्त ही रहता है सुसुप्ति और प्रलय में भी कारण शरीर से तादात्म्य करके तदभावापन्न होकर के ही रहता है सुसुप्ति अवस्था में और प्रलय काल में जीवों का अनभिव्यक्त नाम रूप दशा शब्दित जो अज्ञान है अविद्या है प्रकृति है उसी के साथ तादात में होता है उस रूप से अवस्थान होता इसलिए प्राकृत प्रलय कहा जाता है वो प्राकृत प्रलय है और ज्ञान से होता है अत्यंतिक प्रलय वो प्रकृति का भी बाध और फिर प्रकृति का जो अधिष्ठान है ब्रह्म जिसे यहां पर पुरुषोत्तम कहा जा रहा है स उत्तम पुरुष उस उत्तम पुरुष से अवस्थित होता है वो आत्यंतिक प्रलय होने पर आत्यंतिक प्रलय है समस्त अनात्म वस्तुओं का बाध और औपाधिक जो जीव स्वरूप था उसका निरुपाधिक ब्रह्म रूप से अवस्थान निरूपाधिक ब्रह्म रूप है उत्तम पुरुष उस रूप से अवस्थान ये मुक्त अवस्था में होता है इसलिए अंतर है दोनों में बद्ध तो बद्ध जीव किसी न किसी उपाधि क्षर पुरुष और अक्षर पुरुष में से के साथ तादात में करके तदात्मना अवस्थित होता है और मात्र केवल ब्रह्मरूप से अवस्थित मुक्त ही होता है ये दोनों में अंतर है स्वरूप स्वाभाविक होने से बद्ध अवस्था में भी रहने पर भी उसी मात्र रूप से वह बद्धावस्था में नहीं रह सकता उपाधि के रूप से रहता है ये कैसे ज्ञात हुआ तो कहा प्रतिज्ञाना और प्रति प्रतिज्ञात्तन तेवते भूयो अनुव्याख्या अनुव्याख्याश्यामी इत्यादि वाक्य से प्रजापति ने इंद्र को चारों बार ये कहा कि मैं प्रथम पर्याय में जिसे कह, आ, पहले कह चुका हूं उसी को पुनः कहूंगा अक्षी पुरुष शब्दित जो दृष्टा है साक्षी है उसे पहले कहा और अंतिम पर्याय में भी जो स्वयं रूपे न देते करके कहा वही अक्षय पुरुष है जो मुक्त अवस्था में जिस रूप से अवस्थान बताया जा रहा है उत्तम पुरुष शब्द से परमज्योति शब्दित ब्रह्म रूप से वो परमज्योति ब्रह्म ही अक्षिस्थ पुरुष के रूप में प्रथम पर्याय में कहा द्वितीय पर्याय में स्वप्न पुरुष के रूप में कहा तृतीय पर्याय में उसे ही प्राग, आ, सुसुप्त अवस्था में प्राग्ञ से उपलक्षित जो सुसुप्ति का साक्षी उस रूप में कहा लेकिन इंद्र समझे अलग अलग जागृत पहले पर्याय में विश्व को ही समझे दूसरे में तेजस को ब्रह्म समझ लिए तीसरे में समझ लिए प्राग्ञ को ही और चौथे में चौथे पर्याय में ये जो ये संप्रसाद अस्मास शरीर समुत्थाय परमज्योति उपसंपद इसमें परम ज्योति शब्द से जो शुरू में अक्षिस्त पुरुष के रूप में लक्षित किया गया निर्विशेष ब्रह्म है उसी को मैं के रूप में जान लिया और फिर उसी रूप से अवस्थित हो गए स्वयं रूपेण अभी निष्पति ये एतं तेव अन्व्याख्यामी इत्यादि से प्रतिज्ञान होने से अभिज्ञान से अंगीकार होने से ये निश्चित होता है इस प्रकार का द्वितीय सूत्र का अर्थ भगवान भाष्यकार बता रहे हैं इसे देखिए भाष्य को यो अत्र अभिष्प्य इति उक्तः विनिर्मुक्त शुद्धे न आत्मना अवतिष्ठते पूर्वत्रतु अपि अवतिषते पूर्व तो, तो उक्तः तो जो ये स्वय रूपे न देते इस वाक्य में देते के कर्ता के रूप में कहा जा रहा है वो कौन शोधित तोमर्थ को शोधित तो तदर्थ के रूप से अवस्थित होता है ये कहा जा रहा है जो शोधित तोमर्थ है शरीर से समुत्थान जिसका हो गया वह वो है शोधित तोम तो और शरीर से समुत्थान करने वाले को कहा जा रहा है स्वयं रूपे न अभिनिष्पद्य जो शरीर में विद्यमान रहता है में करके उसे स्वयं रूपेण अभिनिष्पद्य करके नहीं कहा जा रहा इस शरीर से जिसने समुत्थान कर लिया का अर्थ है तीनों शरीरों से समष्टि वेष्टि उपाधि से मैं अलग हूं विलक्षण हूं इनको सत्ता स्पूर्ति देने वाला और परम ज्योति शब्दित ब्रह्म भी उपाधि मात्र से विलक्षण है शोधित तदर्थ है इन दोनों का कोई स्वाभाविक भेद है नहीं इसलिए वह स्वेन रूपे न अभिनिष्पद्य का है तदर्थ से अभिन्न होकर के रहता है जैसा अनुभव किया तदर्थ रूप में स्वयं का उसी अनुभव के अनुसार ही हमेशा फिर अवस्थित होता है ये कहा जा रहा है तो यो अभिनिष्पद्यते अभिनप्य उत सर्वबंध विनिर्मुक्त तो समस्त बंधनों से रहित हो करके शुद्धे एव एवं आत्मना अवतिष्ठते तो समि वेष्टि उपाधि कार्य कारण रूप जो उपाधि है वही बंद है और उससे विनिर्मुक्त यानी रहित हो जाता है जैसे सर्प केंचुली से रहित हो जाता है केंचुली को छोड़कर के ऐसे ही शरीर त्रय से रहित हो जाता है ये विनिर्मुक्त हो जाता है तो अपने शुद्ध रूप से आत्म रूप से रहता है शुद्ध ने एवं आत्मना अवतिष्ठते। ये तो मुक्त की स्थिति है मुक्ति अवस्था में जीव ऐसा होता है अरबद्ध अवस्था में शरीर से समुत्थान करने से पहले तो पहले की स्थिति बताते हैं पूर्वत्र तु अंधोती अभी रोदितीव विनाशम एव अपितो भवति इति च आत्मना इति होतीवुषित विशेषः तो पूर्वत्र याने में बद्द्धवस्था के अवांतर फिर उसके तीन भेद हैं बद्धअवस्था के जागर स्वप्न सुसुप्ति ये तीनों बद्धअवस्थाएं हैं मुक्त अवस्था नहीं है उसमें से जागृत अवस्था में वहरा शरीर, शरीर इंद्रिया आदि में आत्म भाव करके यदि जन्मांध है तो अपने आप को जन्मतः जिस शरीर में चक्षु इंद्रिय नहीं है चक्षु इंद्रिय तो है लेकिन चक्षु इंद्रिय की गोलक भूत तो, जो ये चर्म चक्षु है वो नहीं है उसमें कोई खराबी है इसलिए उसे प्रज्ञा चक्षु कहा जाता है तो उसमें तादात में करके मान लेता है कि मैं जन्मांध हूं तो कहते हैं कि पूर्वत्र तू अंधो भवति यदि जन्मतः कोई आंख रहित है नेत्र इंद्रिया नहीं है तो मान लेता है कि मैं अंधा हूं ये उपलक्षण है यदि गुंगा है वाग इंद्रिय कार्य नहीं करती है तो मैं गंगा हूं यदि कर्ण इंद्रिय कार्य नहीं करती है तो मैं बधीर हूं ये जो इंद्रिय में तादात्म अभिमान करके इंद्रिय की जो इंद्रिय का जो धर्म है अंधत्वादी उन विशेषता वाला होता है उन विशेषताओं से युक्त होकर के बद्ध अवस्था में रहता है जागृत में जैसी जागृत अवस्था का अहंता का आलंबनभूत उपाधि है जिस विशेषता वाली है उस उपाधिगत विशेषता को अपने में आरोपित करके उस विशेषता से युक्त बद्ध अवस्था में रहता है जागृत अवस्था में जागृत अवस्था की उपाधि के धर्मों को अपने में आरोपित करके ये पूर्वत्र अंधो भवती इससे बताया अपिरोदिती वनाशम एव अपती तो और सुसुप्ती सु, सो गया और सो करके स्वप्न देख रहा है तो स्वप्न अवस्था में फिर वो क्या करता है विनाशम एव अपितो भवती एवं शब्द है इव अर्थ में कभी समझ रहा है स्वप्न अवस्था में मर गया मृत्यु का भी तो स्वप्न आता है स्वयं के स्वयं के मृत्यु की अनुभूति कर लेता है तो विनाशम इव अपितो विनाशम एवं अपितो भवती ये तो सुसुप्ति अवस्था का है ये रोदिती इव हम रोदिती इ तो रोता हुआ था कहीं प्रतिकूल स्वप्न देखता है संकट से घिरा अपने घर में सोया हुआ होने पर भी स्वप्न देख रहा है कहीं तूफान में फंस गया है कोई बचाने वाला आ जाए इसके लिए चिल्लाता है रोता है स्वप्न अवस्था में ये वस्तुतः वह किसी संकट में नहीं है इसलिए शब्द का प्रयोग कर दिया रोदी थी वो तो यानी तेजस रूप ही अपने आप को समझ करके वैसा समझ लेता है ये स्वप्न रूपी जो बद्धावस्था है उसके धर्म से युक्त अपने को समझ रहा और सुसुप्त अवस्था में विनाशम एव अपितो तो भवती यहां पर भी एव शब्द अर्थ में है यह अविनाशी होने कारण नष्ट तो हो नहीं सकता इसलिए विनाश हुआ अनुभव करता है क्योंकि सुसुप्ती अवस्था में जागृत और स्वप्न में जिन जिन विशेषताओं की अनुभूति उसे हो रही थी कार्य उपाधि के कारण किसी न किसी कार्यक्रम संघात से युक्त अपने आप को अनुभव कर रहा था वह कार्यक्रम संघात रूप उपाधि उसकी अहंता की मन सुसुप्ती अवस्था में नहीं रहती न रहने के कारण मान लेता है कि नष्ट सा हुआ कार्य रूप उपाधि के न रहने से समझ लेता है कि उस समय मैं नष्ट सा हुआ हूं ऐसा जागृत अवस्था में स्मरण करके अपने विनाश की इसी अनुभूति करता है सुसूक्ति में हो रही थी ऐसा मान लेता है ये तीनों अवस्थाएं हैं बद्ध अवस्थाएं और इन बद्ध अवस्था त्रय में त्रय के धर्म से कलुषित हो करके रहता है उस समय ये कहते हैं कि इति अवस्था त्रय कलुषित न आत्मना पूर्वत्र अवतिष्ठते ऐसा लगाना तो बद्ध अवस्था में जो बद्ध अवस्था की अवांतर भेद रूपा तीन अवस्थाएं हैं और इन तीन अवस्थाओं में होने वाले जो क्लेश है उन क्लेशों से युक्त सा होकर रहता है उन दोषों से युक्त होकर के कलुषित स्वरूप से रहता है इति अयम मुक्त स्वरूप में और बद्ध अवस्था में बद्ध स्वरूप में अंतर है मुक्त अवस्था में तो अपना जो स्वरूप है उसी रूप से रह रहा है और सुसु, आ, बद्ध अवस्था में अपने शुद्ध स्वरूप से स्वरूप में उपाधि के धर्मों को आरोपित करके उपाधि के दोषों से युक्त सा होकर रहता है ये अंतर है यही पूछा गया था प्रश्न कि कह पुनः विशेष अवस्थासु पूर्व अवस्थाएं और यह अवस्था इन दोनों में क्या अंतर है ये कह रहे हैं तो कथम इत्यादि का हा हाँ ये श्रुति है ना वो विनासम एव अपितो भवति यहां तक की अंधो भवती अपिरोदिती व विनाशम एव अपितो भवती ये है श्रुति इस श्रुति का अर्थ कर रहे हैं टीकाकार जागृते ही अंध्यादि देह धर्मवान भवति। जाग्रत अवस्था में ये बद्ध अवस्था में से एक अवस्था विशेष है जो देह के धर्म है अंधत्वादी उससे युक्त होकर के रहता है स्वप्न में हत इव केनचित, तो स्वप्ने तू हत एव केनचित। ये कहते हैं और अच्छी पुत्रादी नाशात तो रोता हुआ सा प्रतीत होता विशेष अज्ञानात् विनष्ट इव इति और सुसुप्त अवस्था में कोई विशेष कार्य उपाधि अहंता का अलंबन न होने से नष्ट सा अनुभव करता है विनष्ट इव अनुभव करता है ये बद्ध दशा में है। तो इति दशायाम कलुषित आत्मना और मोक्ष विगलित अखिल दुख पीत प्रद्योतमान पूर्णानंद आत्मना इति महान विशेष तो इस प्रकार ये दोनों में विशेष अंतर है उपाधि के साथ तादात में करके उपाधि के दुखाधि धर्मों को अपने में आरोपित करके दुखी सा हो करके रहता है बद्ध अवस्था में ये बताया स्वरूप देखा जाए तो बद्ध अवस्था में भी आत्मा के साथ कोई उपाधि के धर्मों का संसर्ग नहीं है लेकिन मान लेता है संस्लिष्ट सा हुआ और मुक्त अवस्था का वर्णन करते हुए टीकाकार कहते हैं की परिता प्रद्योतमान पूर्णानंद आत्मना अवतिषे पर जिधर भी दृष्टि जाए जा चारोर पर अर्थ होता सब ओर जैसे सनत कुमार जी को जी नारद जी को आत्मोपदेश किया और फिर अथा तो इसे अहम रूप से भूमा का उपदेश किया और फिर अनुभूति घूमा का अहम रूप से अनुभव होने के बाद बताया अहम एव पुरस्तात अहम एव पश्चात हाँ, सब और मैं ही हूं करके ऐसे ओ मैं यानी शुद्ध मैं ऊपर नीचे सब सर्वत्र व्याप्त है और वो शुद्ध में निरति से आनंद स्वरूप है उसी को पूर्णानंद कहा जाता है और वह पूर्णानंद जड़ नहीं है आत्मा जो जिस पूर्णानंद स्वरूप है वो चेतन है इसलिए स्वयं ही भासता रहता है चिदानंद है ना वो चित भी है आनंद भी है इसलिए चिदानंद कहते हैं चिदानंद रूप शिवो अहम तो चेतन है और आनंद है अलग से नहीं भासता वो स्वयं ही भासता है चेतन होने से आनंद ही चेतन और आनंद ये दोनों अलग अलग नहीं है कि अवभास्य कोई चेतन हो अलग अवभाषक और अवभास्य आनंद हो ऐसा नहीं इसलिए आनंद का विशेषण दिया प्रद्योत मान परित प्रद्योतमान ये आनंद का विशेषण है, है? हाँ। तो परित प्रद्योतमान आनंद का अर्थ है स्वयं ही सर्वत्र प्रस्फुटित हो रहा है जो आनंद भास रहा है जो आनंद स्वयं भास रहा है स्वयं प्रकाश आनंद परित प्रद्योतमान आनंद का अर्थ है स्वयं प्रकाश आनंद तो परित प्रद्योतमान और वो पूर्ण आनंद है अपरिचिन्न आनंद है पूर्ण शब्द का अर्थ है अपरिचिन्न देश काल वस्तु से अपरिछिन्न आनंद और उसी वही आत्मा है वही तो ब्रह्म है और वही आत्मा का वास्तविक स्वरूप है इसलिए वही आत्मा है और उसी रूप से परित प्रद्योतमान पूर्ण आनंद रूप से अवतिष्ठते कौन वो मुक्त मोक्ष अवस्था में मोक्षेतु विगलित अखिल दुख तो विगलित यानी समाप्त हो गए हैं निवृत्त हो गए हैं एक दो दुख नहीं अखिल दुख समस्त दुःख जहां पर है नहीं ऐसा जो परित प्रद्योतमान पूर्ण आनंद है उस रूप से अवस्थित रहता है मुक्त अवस्था में हां दुखों की आत्यंतिक निवृत्ति तो विगलित अखिल दुःख दुख प्रद्योतमान पूर्ण आनंद आत्मना मोक्षे अवतिषते ऐसा लगाना इसलिए इति महान विशेष ये बहुत बड़ा भेद है दोनों अवस्था में ये यहां तक का अर्थ बता दिया इति अयम विशेष टीकाकार ने आगे का जो भाष्य है वो स्पष्ट होने से कोई टीका लिखी नहीं है वो तो कथम पुनः अवगम्यते मुक्तो अयम इदानी भवती ये द्वितीय जो हेतु आ, हेतु हेतुबोधक पद है उसका उत्तरण लिखा भाष्य में कहते हैं कि कैसे समझा जाए कि इस समय हम मुक्त हैं मुक्त अवस्था को कैसे समझा जाए ये प्रश्न हुआ तो उत्तर देते हैं प्रतिज्ञानात। जैसे इंद्र को चौथे तो पर्याय में उत्तम पुरुष का मैं के रूप में अनुभव हुआ तो पांचवी बार वो वापस लौट करके नहीं आए वो स्वसंवेद्य है फिर मुक, मुक्त रूप स्वसंवेद्य होने से स्वयं प्रकाश होने से उसमें फिर वो संसे भी पर्यादी नहीं होते इसलिए कह रहे हैं कि प्रतिज्ञात् तो प्रजापति ने यह प्रतिज्ञान किया कि शुरू में हमने जो कहा था एकदम जो कर्ण परंपराया इंद्र ने और विरोचन ने जिस वाक्य को सुनकर के प्रजापति के आश्रम में आकर के निवास किया जिसको जानने की इच्छा है। उसको पहले कर्ण परंपरा से सुना गया जो वाक्य था उस वाक्य में भी कहा है यह आत्मा अपहत पाप्मा विजरो विमृत्यु उसी अपहत पापमत्वादि से लक्षित निर्विशेष आत्मा को ये एश पुरुषो अक्षनी दृश्य ते यहा पुरुष के रूप में कहा और उसी को आगे कह रहे हैं कि एतन तेव अनुव्याख्यामी इन्द्रादि इन्द्र और विरोचन को जिस आत्मा की जिज्ञासा थी उसी आत्मा का चारों पर्याय में इन्द्र को प्रजापति के द्वारा उपदेश हुआ है जिस कारण से उससे समझा जा सकता है कि वो यदि हमारे प्रजापति ने इंद्र को जिस स्वरूप का उपदेश किया है चारों पर्यायों में वही स्वरूप प्रजापति के तात्पर्य का विषयभूत मय के रूप में अनुभव में आ रहा है वहीं पर यदि हमारी अहंता निरंतर स्थित है किसी भी अवस्था में विचलित नहीं होती है तो समझना है कि हम मुक्त हैं और शास्त्र आत्मा का जो स्वरूप बता रहा है उससे थोड़ी भी विचलित हो जाए अहंता तो अभी मुक्ति में कहीं ना कहीं कमी है अहंता पूर्ण रूप से शुद्ध स्वरूप में स्थित नहीं है यह माना जाएगा यही कहा जा रहा है कि प्रतिज्ञात इत्याह तथा ही त्वेवते भूयो भूय इति अवस्थात्रोष विहीनम आत्मा व्याख्य प्रतिज्ञा जो जागृतस्वप्न सुसुप्तिप्ध अवस्थाएं हैं तीनों और इन तीनों अवस्थाओं में अहंता का आलंबन बन जाती है कोई न कोई उपाधि स्थूल कार्यक्रम संघात उपाधि बन जाता है जागृत अवस्था में तो उस स्थूल कार्यक्रम संघात गो दुखादि है उनसे युक्त जागृत में रहता है स्वप्न में वासना में कार्यक्रम संघात रहता है अहंता कालंबन तो उस वासना में कार्यक्रम संघात के दुखों से दुखी होता है और सुसुप्ती अवस्था में कोई दुख तो नहीं रहता लेकिन स्वरूप अवस्थित भी नहीं होता वहां दुखों की बीज रूपा जो अवस्था है संसार की बीज रूपा अवस्था अज्ञान वह उसके अहंता का आलंबन होता है और उस अज्ञान में अभिव्यक्त नाम रूपात्मक उपाधि के न होने से अभिव्यक्त नाम रूपात्मक उपाधि का ही मय के रूप में संस्कार जिसको है वह विनाशित्व जैसा अनुभव करता वो भी एक दोष है ये कहा कि अवस्थात्र दोष तो बद्ध अवस्थाओं में रह होता है और मुक्त अवस्था में इन तीन प्रकार की उपाधियों में से किसी भी उपाधि में इसका तादात में अभिमान नहीं रहता अहंता वहां नहीं रहती इसलिए दोष क्या के रूप में प्रतिज्ञा अवस्थादोष ये आत्मा त्वेवते भूयो भूयनुव्याख्यामी इसमें एतम यह सर्वनाम यत यमा अपहत पाप्मा विमृत इत्यादि जो परमात्मा है अवस्थात्र दोष विहीन उसका परामर्शक है जिसे अक्षि, अक्षिस्त पुरुष के रूप में कहा गया दृष्टा के रूप में कहा गया उसका परामर्शक है तो उसी की प्रतिज्ञा करके चौथे पर्याय में अशरीरम वसंतम न प्रिया प्रिय ये बता आ, इस रूप से प्रतिपादन करके ज्ञापन करके फिर स्वेन रूपेण अभिनप्य स उत्तम पुरुष ये उपसंहार हुआ तो उपक्रम में मध्य में और उपसार में जो दोष विहीन आत्मस्वरूप है उसी का प्रजापति विद्या के प्रकरण में कथन होने से जो प्रकरण के तात्पर्य निर्णायक प्रमाण है उपक्रम उपसार आदि उपक्रम उपसंहार में भी वही है उपक्रम में है आपका यह आत्मा अपतपात्मा उपसंहार में भी उत्तम पुरुष के रूप में उसी को बताया है और बीच में भी अक्षी पुरुष के रूप में कहो या बाकी तीन उपदेश में कहो उसी का वर्णन है तो इसलिए अभ्यास भी है उपक्रम संघार और अभ्यास अपूर्वतादि प्रमाणों के आधार पर यह निश्चित होता है कि शुद्ध स्वरूप का निरूपण किया है और वही शुद्ध स्वरूप यदि अहंता का आलंबन है तो मुक्त है और अहंता का आलंबन यदि वो शुद्ध स्वरूप नहीं है तो अभी कृतकृत्यता में न्यूनता है ये गीता ने भी कहा ये तद बुद्धवा बुद्धिमान सत् कृतकृत्य भारत पुरुषोत्तम स्वरूप का यदि अनुभव है तो कृतकृत्यता आती है और यदि लगता है अभी कुछ शेष है कृतकृत्यता तो मुक्त नहीं है उपसंग रह तथा आख्यायी का उपक्रम भी यह आत्मा अपहत पापमा इत्यादि मुक्तात्म विषयम एव प्रतिज्ञानम तो उपक्रम में भी उपसंगार में जिसका है कथन उसी का उपक्रम में भी कथन है इस अभिप्राय से कहा कि आख्यायिका के उपक्रम में यह आत्मा अप पापमा इत्यादि मुक्तात्म विषय एवं प्रतिज्ञान का अर्थ है अंगीकार स्वीकार और इस प्रकार यहां तक प्रतिज्ञात् यह जो सूत्रस्थ पद है इसकी व्याख्या हो गई अब जो पूर्व पक्ष ने अपना पक्ष स्थापित करते समय कहा था कि ये जो फलत्व व्यवहार है मुक्ति में फलत्व व्यवहार को लेकर के मानना चाहिए कि वो आगंतुक है मुक्ति स्वाभाविक नहीं है नित्य नहीं है तो फलत्व प्रसिद्धि रूप जो पूर्व पक्षी का हेतु था उसकी अन्यथा सिद्धि बता रहे हैं अन्यथा उपपत्ति बता रहे हैं तो फलत्व प्रसिद्धि मोक्षस्य बंध निवृत्ति मात्रापेक्षा न अपुरो अपूर्व उपजननापेक्षा तो ये जो फलत्व प्रसिद्धि है मुक्ति में वह फलत्व प्रसिद्धि मोक्षस्य यानी मुक्ति की बंध निवृत्ति मात्र अपेक्षा जो बंध है अध्यास उस अध्यास की निवृत्ति की अपेक्षा से मोक्ष में फलत्व व्यवहार है यानी बंध निवृत्ति अध्यास की निवृत्ति ही ज्ञान का फल है और फिर अध्यास निवृत्त होने पर ज्ञान का फल फलभूत आवरण निवृत्त होने के बाद जो अभिव्यक्त रूप हुआ वह अभिव्यक्त रूप वो फल भी नहीं है ज्ञान का भी फल नहीं है ज्ञान का फल अध्यास की निवृत्ति मात्र है उस अध्यास की निवृत्ति होने के बाद अभिव्यक्त होने वाला जो स्वरूप है उस रूप से अवस्थान बताया जा रहा उसे मुक्त स्वरूप बताया जा रहा वह आगंतुक नहीं है वो पहले से ही जो था वह अनावृत हो गया आवरण हट गया तो अनावृत हो गया आवरण को हटाने हटाना ये ज्ञान का फल है तो मोक्ष से फलत्व तो प्रसिद्धि बंध निवृत्ति मात्र अपेक्षा न अपूर्व उपजननापेक्षा कोई अपूर्व स्वरूप की निष्पत्ति को लेकर के मुक्ति में फलत्व तो व्यवहार नहीं है यद्यपि अभिनिष्प्य और ये जो कहा था कि उत्पत्ति का पर्यावाचक अभिनिष्पत्त्य ते ये पद है तो कहा वो उत्पत्ति अर्थ में नहीं है कि यदपि अभिनिष्पद्यते इति उत्पत्ति पर्यायत्व तदपि पूर्वा, पूर्वावस्थापेक्षम यथा रोग अभिनिष्पद्यते इति तद्व तो यहां अभिनष्पन्न हुआ ये जो कहा जा रहा है वो भी जैसे स्वास्थ्य स्वाभाविक है शारीरिक स्वास्थ्य रोग आगंतुक है तो शरीर में कोई रोग आ जाए तो कहा जाता है अस्वस्थ है और वो आगंतुक रोग औषधि सेवनादि से चला जाए तो माना जाता है फिर स्वस्थ हो गया स्वास्थ्य अभिनिष्पन्न हो गया यह शब्द प्रयोग होता है रोग निवृत्ति को लेकर के स्वास्थ्य की अभिनिष्पत्ति का गौन प्रयोग होता है वो मुख्य प्रयोग नहीं है स्वास्थ्य तो स्वयं ही है ये कह रहे हैं कि यद्य इति उत्पत्ति पर्याय्त्व तदप्पी पूर्वावस्थापेक्ष यथा रोग निवृत्तोंगो अभिष्प्य तस्तोष इसलिए अदोष है का मतलब कोई दोष ये पूर्व पक्षी को तो दिख रहा था मुक्ति को स्वाभाविक मानने पर अभिनिष्पद्य पद का प्रयोग श्रुति में और फलत्व तो व्यवहार की प्रसिद्धि ये दोष टालने के लिए माना जा आगंतुक तो जो पूर्व पक्षी कह रहे थे ये पूर्व पक्षी को प्रतीयमान मुक्त, मुक्त अवस्था को नित्य मानने में जो दोष था वो सारे दोष नहीं है अदोष दोष रहित दोषरिता है मुक्तस्वरूप आगे कहते हैं कि कथम पुनः मुक्त उच्यते यम एव एनम् श्रावयति श्रावती अवतरण भाष्य है तीसरे सूत्र का की कहा कि कथम पुनः मुक्त उच्चते तो मुक्त आत्मा ये कैसे कहा जा रहा है पूर्व पक्षी का तो कथन है कि उस मुक्त आत्मा को ज्योति शब्द जिसका परामर्शक है उस रूप से अवस्थित है ये कहना चाहिए स्वरूप से अवस्थित है ये नहीं कहना चाहिए मुक्त पुरुष स्वरूपे न ये कह रहे हैं आत्म रूप से रहता है ये कह रहे हैं ना, लेकिन कहते हैं कि वहां तो ये कहा कि अस्मा शरीर समुत्थाय परम ज्योति उपसंपद्य ये जीवात्मा इस शरीर से निकल करके परम ज्योति को प्राप्त करता है तो ज्योति शब्द का तो अर्थ होता है कार्य ज्योति भौतिक ज्योति ज्योति है दीप ज्योति है अग्नि ज्योति है चंद्रमा तारे सूर्य इत्यादि ये ज्योति है और ज्योति शब्द भौतिक प्रकाशमान पदार्थों के लिए प्रयोग में आता है कार्य ज्योति के लिए यह पूर्व पक्षी का अभिप्राय है पर, परम ज्योति उपसंपद्य में ज्योति शब्दार्थ पर विचार कर, करने के लिए तीसरा सूत्र है सिद्धांति वहां शब्द का अर्थ आत्मा ही मानते हैं परमात्मा ही ओ ब्रह्म के लिए ज्योति शब्द का प्रयोग आत्मा के लिए परमात्मा के लिए पूर्व पक्षी के अनुसार ज्योति शब्द है आ, ये भौतिक प्रकाशमान पदार्थ और उसमें ज्योति का परम ये विशेषण होने से जो भौतिक प्रकाशमान अनेक पदार्थ हैं उसमें जो सबसे ज्यादा प्रकाशमान होगा ऐसी ज्योति वो है आदित्य जैसे तो माना जाए कि ये परम ज्योति शब्दित तो जो भौतिक प्रकाशमान पदार्थों में अत्यधिक प्रकाशमान आदित्य मंडल है उस आदित्य मंडल का परामर्शक ये परम ज्योति शब्द है और ये जीव संप्रसाद शब्दित तो इस शरीर से निकलता है और आदित्य मंडल को उपसंपद्य का प्राप्त करता है तो यदि आत्मा ही आत्म रूप से अवस्थित होता है ये कह रहे हो तो सूर्य के पास जाने की क्या जो सूर्य को प्राप्त करता है तो मानना चाहिए कि वो सूर्य रूप से अवस्थित होता है आदित्य मंडल अंतर्गत पुरुष के रूप में अवस्थित होता है ये माना जा पूर्व पक्षी का अभिप्राय है इस अभिप्राय से ये पूछते हैं कि कथम पुनः मुक्त उच्चते यावता परम इति कार्यगोचरम एव एवं श्रावित एनम यानी मुक्तात्म जीव को एनम शब्द से जीव को लेना शरीर से जिसने समुत्थान किया पूर्व पक्षी के अनुसार शरीर से समुत्थान तुम पदार्थ शोधन तो नहीं अभी तो इस शरीर से निकल जाना और परम ज्योति को प्राप्त करना है आदित्य मंडल को प्राप्त करना तो परम ज्योति उपसंपद्य यहां पर परम ज्योति शब्द कार्य विषयक ही ये शरीर से निकलने वाले वाला जीव होता है ऐसा बता रहा है कार्य ज्योति को प्राप्त हुआ ये बताता है तो यहां मनुष्य के रूप में था वहां आदित्य के रूप में अवस्थित होता है इसलिए वो सविशेष ही रहता है आगंतुक स्वरूप से ही रहता है ये माना जा पूर्व पक्षी का अभिप्राय है कहा यह ऐसा क्यों मान रहे हो पहले कार्य गोचरम एव एनम श्राविती इसमें कार्य का अर्थ करता है टीकाकार कार्यम ज्योति प्राप्तम् इत्यर्थ कार्य गोचरम का है कि कार्य ज्योति को प्राप्त हुआ यानी आदित्य मंडल को प्राप्त हुआ यह श्रुति बता रही है इस शरीर से निकलने वाले को बताती है कि वो सूर्य को प्राप्त करता है तो इस प्रकार की शंका हुई कहा कि यहां ज्योति शब्द का अर्थ आप कार्य ज्योति ही आदित्य मंडल ही क्यों कर रहे हो तो इसमें हेतु बताते हैं पूर्व पक्षी की ज्योतिष शब्द से भौतिक ज्योतिषी रूढ़त्वात रूढ़त्वात यानी प्रसिद्धत्वात कि ज्योति शब्द भौतिक कार्य ज्योति में प्रसिद्ध है भौतिक शब्द ही कार्य को बता रहा भूतों की कार्य रूपा जो ज्योति हैं, यानी प्रकाशमान पदार्थ हैं दीप अग्नि चंद्रमा तारे विद्युत और आपका सूर्य इनको बताता है उसमें इस ज्योति शब्द की प्रसिद्धि है लोक में तो आगे कहते हैं न च अनतिवृत्तों विकार विषयात कच्चित मुक्तो भवितुम अर्ति इसका अवतरण है टीका में कार्यम प्राप्तोपि की मुक्त किन्न इत्यत आह न ची ये दो तीन पंक्ति और फिर नैश दोष इत्यादि से सिद्धांति का उत्तर आ रहा है और वो उत्तर देंगे सूत्र से सूत्र से व्यावर्त शंका वहां तक है नय दोष इसे पहले तक विकारस्य से अर्थत्व प्रसिद्ध ये भी सिद्धांती बताएंगे जिस अभिप्राय से वो बता रहे हैं कि नये दोष इत्यादि पर चर्चा हम लोग ना से कल करेंगे